गीता तत्व चिंतन दूसरा अर्जुन की शंका श्रीकृष्ण सोचते थे कि उनके उपदेश से अर्जुन का समाधान हो जाएगा वह जो युद्ध से विरत होने की दलीलें दे रहा था उन दलीलों को छोड़ देगा और युद्ध कार्य में लग जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं होता अर्जुन का उलझाव कम होने के बदले बढ़ ही जाता है वह खिन्न होकर कह उठता है अर्जुन उवाच जायसी चेतकर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन तत्कर्मिघोरे मोजयसि केशव वश्रेण वाक्य बुद्धि मोहयसी व में तदेक वज निश्चि ये अर्जुन बोला हे जनार्दन यदि आपके मत में ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो हे केशव आप मुझे ऐसे भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं आप परस्पर विरोधी भाव वाले वचनों से मेरी बुद्धि को मोहिस्सा कर दे रहे हैं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकू ऐसा एक मार्ग मुझे निश्चय करके बताइए अर्जुन भगवान के मंतव्य को न पकड़ पाया उसे लगता है कि एक ओर तो श्री कृष्ण उसे कर्म में प्रवृत्त होने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर वे ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कर्म को उसकी अपेक्षा अत्यंत हीन बताते हैं एक ओर तो कहते हैं तस्मात्व भारत इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर तस्मात्तिष्ठ उत्तिष्ठ कौन्तेय कृत निश्चय इसलिए कौन्तेय तू युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो ततो युद्धा युज्जस्व अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो जा और दूसरी ओर उपदेश देते हैं वेदा नित्यसत्वस्थो छेम वेद त्रिगुणात्मक संसार को अपना विषय बनाते हैं। तू तो अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ निर्द्वन्द बन तेरी स्थिति नित्य वस्तु में हो तू योग और क्षेम को न चाहने वाला तथा आत्मपरायण बन दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरण मनविक्ष बुद्ध योग से कर्म बहुत दुख है तो बुद्धि में शरण ले आदि अर्जुन समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या करना श्रेयस्कर है उसे तो यही लगता है कि श्री कृष्ण ने उसके समक्ष प्रशंसा ज्ञान की, की है जबकि स्वयं उसे वे युद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं युद्ध एक घोर कर्म है उसमें हिंसा है उसके द्वारा भला ब्राह्मी स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है कर्म में चांचल्य है बहुत्व का अनुभव है भावों का विषम स्पंदन है तब उससे ब्राह्मी स्थिति का समत्व कैसे प्राप्त हो सकता है अतएव यदि ब्राह्मी स्थिति को पाना ही स्थित प्रज्ञ होना ही जीवन का लक्ष्य हो तब इस भोर कर्म चक्र में से गुजरने का क्या तात्पर्य अर्जुन की यह शंका सर्वथा उचित है अपनी शंका को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता हुआ वह कब उठता है कि हे कृष्ण यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेयस्कर मानते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में संलग्न होने के लिए क्यों कहते हैं आप तो मानो मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर दे रहे हैं आपके वचनों में स्पष्टता नहीं है आप परस्पर दो विरोधी भावों का उपदेश मेरे समक्ष कर रहे हैं आप निश्चित कर लीजिए कि मेरे लिए कौन सा पथ कल्याण होगा और उसी का उपदेश मुझे दीजिए